महाभारत शांति पर्व अष्टपचाशद्विशतमोध्याय मृत्यु की घोर तपस्या और प्रजापति की आज्ञा से उसका प्राणियों के संहार का कार्य स्वीकार करना नारद विनय दुखम अबला सात्मनवा यते क्षण वाच प्राजलिभुआ लते वा वर्जिता तदा नारद जी कहते राजन तदनंतर वह विशाल नेत्रों वाली अबला स्वयं ही उस दुख को दूर हटाकर झुकी झुकाई हुई लता के समान विनम्र हो हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोली त्वया तो श्रेष्ठा कथम नारी माधिवद रौद्र कर्माजात सर्वप्राणी भयंकरी वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रजापते यदि मुझसे क्रूर कर्म ही कराना था तो आपने मुझ जैसी कोमल हृदय नारी को क्यों उत्पन्न किया क्या मुझ जैसी स्त्री समस्त प्राणियों के लिए भयंकर तथा क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली हो सकती है विभिम्य हम अध्य अम आधि कर्म पे तमाम अव एकस्व शिवे ने चक्षुषा भगवन मैं अधर्म से बहुत डरती हूं आप मुझे धर्मानुकूल कार्य करने की आज्ञा दें मुझ भयभीत अबला पर दृष्टिपात करें और कल्याण में दृष्टि से मेरी ओर देखें बालान न प्राणिना सबस्त प्राणियों के अधिस्वर मैं निरपराध बाल वृद्ध और तरुण प्राणियों के प्राण नहीं लूंगी आपको नमस्कार है आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रिया पुत्राण व्यस्याच भ्रातृन्तृ पित अप्यास्यंती यद्यवृता से सा हम विभेम्य जब मैं लोगों के प्यारे पुत्रों मित्रों भाइयों माताओं तथा तो पिताओं को मारने लगूँगे तब उनके संबंधी उनके इस प्रकार मारे जाने के कारण मेरा अनिष्ट चिंतन करेंगे अतः मैं उन लोगों से बहुत डरती हूँ कृपणाश्रो पर शास्वती समा तेभ्यो हम बलवदेता शरणम तवामुपागता उन दीन दुखियों के नेत्रों से जो आंसू बहकर उनके कपोलों और वृक्षस्थलों को भिंगो देगा वह मुझे सदा अनंत वर्षों तक जलाता रहेगा मैं उनसे बहुत डरी हुई हूँ इसलिए आपके शरण में आई हूँ यमस्वने देव पाप पापकर्मिण प्रसादे ताम वरद प्रसाद कुरु मे प्रभो वरदाय प्रभो देव सुना है कि पापाचारी प्राणी यमराज के लोक में गिराए जाते हैं अतः आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हूँ आप मुझ पर कृपा कीजिए कीजिएप तुम महेश्वर लोक पिता महेश्वर मैं आपसे अपने एक अभिलाषा की पूर्ति चाहती हूँ मेरी इच्छा है कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कहीं जाकर तप करूं मृत्यु संकल्प प्रजा संहार हेतु न गच्छ संघर स्व प्रजा माच विचार ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु प्रजा के संघार के लिए ही मैंने संकल्प पूर्वक तुम्हारी सृष्टि की है जाओ सारी प्रजा का संघार करो इसके लिए मन में कोई विचार न करो एक तदेव अवश्यम ही तदन्यतां केतां के यथोक्तम बचो नगे यह बात अवश्य ही इसी प्रकार होने वाली है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता निर्दोष अंगों वाली देवी मैंने जो बात कही है उसका पालन करो तुम्हें पाप नहीं लगेगा प्रभु मुक्ता महाबाहो मृत्यु न महाबाहो शत्रुनगरी पर, महा शत्रु पर विजय पाने वाले नरेश ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मृत्यु उन्हीं की ओर मुंह करके हाथ जोड़े खड़ी रह गई कुछ बोल न सकी पुनः पुनरथोक्ता सात सत्व भावि दृष्टि आसीत तथो देव देश प्रसाद किल ब्रह्मा स्वयंवात्मनात्मनि स्वयं लोके सौलोका सर्वान्न अवेक्षता उनके बारंबार कहने पर वह माननीय नारी निष्प्राण से होकर मौन रह गई हाँ या ना कुछ भी न बोल सकी तदनतर देवताओं के भी देवता और ईश्वरों के भी ईश्वर लोकनाथ ब्रह्मा जी स्वयं भी अपने मन में बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए समस्त लोगों की ओर देखने लगे निवितरो से तस्में तो भगवत पराजित साकन्याथाम समीपादितिश्रुतम उन अपराजेत भगवान ब्रह्मा का रोज निवृत्त हो जाने पर वह कन्या भी उनके निकट से चली गई ऐसा हमने सुना है अपमृत्या प्रतिश्रुत प्रजा संग राज मृत्यु धेनुकमान राजेंद्र उस समय प्रजा का संहार करने के विषय में कोई प्रतिज्ञा न करके मृत्यु वहाँ से हट गई और बड़ी उतावली के साथ में जा पहुंची। समाशेक दस पद पद्मी पंच वह मृत देवी ने अत्यंत दुष्कर और उत्तम तपस्या की वह पंद्रह पद्म वर्षों तक एक पैर पर खड़ी रही ताम तथा तत्र तप दुश्चर महातेज ब्रचन अब्रवी इस प्रकार अत्यंत दुष्कर तपस्या करती हुई मृत्युशी महातेजस्वी ब्रह्मजी ने पुनः जाकर इस प्रकार कहा। कहमें चो मृत्यो तद्नाद पद पुनर सप्तस पंच देश चैमान मृत्यु तुम मेरी आज्ञा का पालन करो दूसरों को मान देने वाले तात उसके इस प्रकार कथन का आदर न करके मृत्यु ने तुरंत ही दूसरे 20 पद्म वर्षों तक पुनः एक पैर पर खड़ी हो तपस्या आरंभ कर दी मृग चारे नर श्रेष्ठ वायु वायुवाहाराम महामते तात महामते श्रेष्ठ फिर वस हजार पद्म वर्षों तक मृगों के साथ रही इसके बाद वर्षों तक उसने केवल वायु का आहार किया पुनर एव तथो राजन मौन महातेम अब सहसा सप्तम च पार्थिव राजन तदनंतर उसने उत्तम मौन व्रत धारण कर लिया पृथ्वी पते फिर उसने जल मे आठ हजार वर्षो तक्र तपस्या की तथा सा कन्याकोश किं नृपसम त्र वायलाहारा चारा नियम प्रजान तत्पश्चात वह महाभागा ब्रह्म कन्या गंगा जी के किनारे और केवल मेरु पर्वत पर गई वहाँ प्रजावर्ग के हित की इच्छा से वह की भांति निश्चे खड़ी रही ततो यत्र देवा हिमवतरे राजेन्द्र निखरवअपरम तत पितामहम चोषयामा से राजेन्द्र तदनंतर हिमालय पर्वत के शिखर पर जहाँ पहले देवताओं ने यज्ञ किया था उस स्थान पर वह परम शुभलक्षण कन्या एक निखर्व वर्षों तक अंगूठे के बल पर खड़ी रही इस प्रकार यत्न करके उसने पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया ततस्ता अब्रवीत त्र लोकाना प्रभाप्यय किमिद वर्तते पुत्री क्रियता तब संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रणय के कारण भूत ब्रह्मा जी वहां उस कन्या से बोले बेटी तुम यह क्या करती हो मेरी आज्ञा का पालन करो तथोब्रवीत पुनर्मृत्यु भगवंतमह न हरे यम प्रजा देव पुनस् प्रसाद तब मृत्यु ने पुनः भगवान पितामह से कहा देव मैं प्रजा का नाश नहीं कर सकती इसके लिए पुनः आपका कृपा प्रसाद चाहती हूँ ताम धर्म भयाद ताम पुनरिव तदा ब्रह्म तदा ब्रवेद देवदेव निगृहेदम्बस्त अधर्म के भय से डरकर पुनः कृपा की भीख मांगती हुई मृत्यु को रोक कर देवाधिदेव ब्रह्मा ने उससे यह बात कही अधर्मो नाते मृत्यो संयम एम संय प्रजा शुभे मजाजुक्तम मृषा भद्रे भविता देह किंचन मृत्यु तुम इन प्रजाओं का संहार करो शुभे इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा भद्रे मेरी कही हुई कोई भी बात यहाँ झूठी नहीं हो सकती धर्म सनातनश्चंवामु प्रवेशती अहम च विविधाशता सदा सनातन धर्म यही तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा मैं तथा ये संपूर्ण देवता सदा तुम्हारे हित में लगे रहेंगे इम चे काम ददान ये मनसे न नवाम दोषेण जाते संपीडिता प्रजा पुरुषेशुस्वेण पुरुषस्व भ्य स्त्रीसु स्त्री रूपिणी चृतीयेषु न पुंसक मैं तुम्हें यह दूसरा भी वर दे रहा हूँ कि रोगों से पीड़ित हुई प्रजा तुम्हारे प्रति दोष दृष्टि नहीं करेगी तुम पुरुषों में पुरुष रूप से रहोगी स्त्रियों में स्त्री रूप धारण कर लोगी और नपुंसकों में नपुंसक हो जाओगी शैव मुक्ता महाराजा कृतांजलि वाच पुनरव महात्मा अव्यय महाराज ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मृत्यु हाथ जोड़कर उन अविनाशी महात्मा देवेश्वर ब्रह्मा से पुनः इस प्रकार बोली प्रभो मैं प्राणियों का संहार नहीं करूँगी वे मृत्यो संघर्म मानवान् अधर्मस्ते न भविता तथा ध्याम्य हम शुभे। तब प्रजा ब्रह्मा जी ने उनसे कहा मृत्यु तुम मनुष्यों का संहार करो तुम्हें पाप नहीं लगेगा शुभे मैं तुम्हारे लिए शुभ चिंतन करता रहूँगा या नश्रो बिंदु न पतिता नपश्यम ये प्राणिभ्यास्ते पुरास्ताधयो मानवान् घोर रूपा प्राप्त काले काले मृत्युः मृत्युः मैंने पहले तुम्हारे जिन अश्रु को गिरते देखा और जिन्हें अपने हाथों में धारण कर लिया था वे ही समय आने पर भयंकर रोग बनकर मनुष्यों को काल के गाल में डाल देंगे सर्वेश प्राणिनाम अंतकाले काम क्रोधौ सहित तो एवं धर्म तामुपेश मे यो नाचा धर्मम लक्ष्यतेल्य वृत्ति सभी प्राणियों के अंतकाल में तुम काम और क्रोध को एक साथ नियुक्त कर देना इस प्रकार तुम्हें अप्रमेय धर्म की प्राप्ति होगी और तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी चित्तवृत्ति सम अर्थात शून्य है एवं धर्म पाष्यम नाचात्मा मंजयेष्य धर्मे तस्मा काम रोचयाभ्यागत सोजाथों संघर स्वी हजन इस प्रकार तुम धर्म का पालन करोगे और अपने आप को पाप में नहीं डूबोगे अतः अपने को प्राप्त होने वाले इस अधिकार को प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करो और काम को इस कार्य में लगा कर इस जगत के प्राणियों का संहार करो सा मृत्य संज्ञापे ब्रवृत्तम अथो प्राणान प्राणिनाम अंत काल ही काम क्रोध हो प्राप्त निर्मोच तब वह मृत्यु नाम वाली नारी साप से डर कर ब्रह्मा जी से बोली बहुत अच्छा आपके आज्ञा स्वीकार है वही मृत्यु प्राणियों का अंतकाल आने पर काम और क्रोध को प्रेरित करके उनके द्वारा उन्हें मोह में डालकर मार डालती है मृत्यो ऊर्जे तेय्रुपाता मनुष्याण मृजते जय शरीरेश प्राणि प्राणा ते तस्म शोक महाकृता बुद्ध्य बुद्धिया पहले मृत्यु के जो अश्रु बिंदु गिरे थे वे ही ज्वर आदि रोग हो गए जिनके द्वारा मनुष्यों का शरीर रुग्ण हो जाता है वह मृत्यु सभी प्राणियों के आयु समाप्त होने पर उनके पास आती है अतः राजन तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो इस विषय को बुद्धि के द्वारा समझो सर्वे देवा प्राणनाम प्राणनाते ग्वा वृत्ता सन् वृत्ता तथा एवं सर्वे मानवा प्राणनाते सिंह राज सिंह जैसे इंद्रिया जागृत अवस्था के अंत में सुषुप्त के समय निष्क्रिय होकर विलीन हो जाती है और जागृत अवस्था आने पर पुनः लौट आती है उसी प्रकार सारे प्राणी ही जीवन के अंत में परलोक में जाकर कर्मों के अनुसार देवताओं के तुल्य अथवा नरगामी होते हैं और कर्मों के क्षीण होने पर इस जगत में लौटकर पुनः मनुष्य आदि योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं वायुर्भीम ओ भीम नाथ ओ महोजा स सर्वेशा प्राणिनाम प्राणभूत नानावृत्तिर्देनाम देह भे दे तस्मा वायुर्देव शब्द करने वाला महान बलशाली भयानक प्राण प्राण ही समस्त प्राणियों का प्राण स्वरूप है। वही देहधारियों के देह का नाश होने पर नाना प्रकार के रूपों या शरीरों को प्राप्त होता है अतः इस शरीर के भीतर देवाधिदेव वायु अर्थात प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है सर्वे देवा संज्ञा विशिष्टा सर्वे देव मर्या दशिषा तस्मात्र माशुशराज सिंह पुत्र स्वर्गम प्राप्य तेमोदे हम सभी देवता पुण्य होने पर इस लोक में आकर मरण धर्मा नाम से विभूषित होते हैं और सभी मरण धर्मा मनुष्य पुण्य के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात देव संज्ञा से संयुक्त होते हैं अतः राजसिंह तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो तुम्हारा पुत्र स्वर्ग लोक में जाकर आनंद भोग रहा है एवं मृत्युदेव श्रेष्ठ प्रजा प्राप्ते काले यथावत त्याधे हस्ते सृपाता प्राप्ते कालेरती है जंतु इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ही प्राणियों को मृत्यु रची है वह मृत्यु ठीक समय आने पर यथावत रूप से जीवों का संहार करती है उसके जो अस््रुपात हैं वे ही मृत्यु काल प्राप्त होने पर रोग बनकर इस जगत के प्राणियों का संहार करते हैं इसी महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परमड़ी मृत्यु प्रजापति संवाद अष्ट पंचाशत अधिक द्विशतम अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मृत्यु और प्रजापति का संवाद विषयक दो अंठावनवाँ अध्याय पूरा हुआ